महाभारत आदि आदिपर्व षट चुप्विंशोध्याय जरत्कारु का शर्त के साथ विवाह के लिए उद्यत होना और नागराज वासुकी का जरत्कारु नाम की कन्या को लेकर आना शौत्रुवा जरत्कारुशंशोकपरायन वाचता पितृंदुखापिधया गिरा उग्र कहते हैं सोनक जी यह सुनकर जरदकारु अत्यंत शोक में मग्न हो गए और दुख से आंसू बहाते हुए गदगद गदगदवाणी में अपने पितरों से बोले जरदकुर्वाच मम पूर्वे भवन तो वै पितर सपिता पिता महा तद्रुत जन्मया कार्य भवताम प्रिय अहमे वरत्कारु किलताम सुतम धारयत्म जरदकारु ने कहा आप मेरे ही पूर्वज पिता और पितामह आदि हैं अतः बताइए आपका प्रिय करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए मैं ही आप लोगों का पुत्र पापी जरदकू हूँ आप मुझ अकतात्मा पापी को इच्छा इच्छानुसार दंड दे पिता पुत्र ब्रह्मणार संग्रह पितर बोले पुत्र बड़े सौभाग्य की बात है जो तुम अकस्मात् स्थान पर आ गए ब्रह्मण तुमने अब तक विवाह क्यों नहीं किया जरत्कारुवाच ममा पितरो नित्यम जदर्थ परिवर्तते ऊर्धरे शरीर वी प्राप हेयम अमुत्र जरदकारु ने कहा पितृगण मेरे हृदय में यह बात निरंतर घूमती रहती थी कि मैं ऊर्धरेता अखंड ब्रह्मचर्य का पालक होकर इस शरीर को परलोक पुण्य धाम में पहुँचाऊँ न दाराण क्येह भवि मन एवं दृष्ट्वा तो बहत शकुंतालंबत नया जिवर्ति बुद्धिर्ब्रह्म महाक्य प्रिय काम कर प्रिय कामीक्षेहमशय अतः मैंने अपने मन में यह निर्णय निश्चय कर लिया था कि मैं कभी पत्नी परिग्रह अर्थात विवाह नहीं करूंगा, किंतु पितामहों आपको पक्षियों की भांति लटकते देख अखंड ब्रह्मचर्य के पालन संबंधी निश्चय से मैंने अपनी बुद्धि लौटा ली है अब मैं आपका प्रिय मनोरथ पूर्ण करूंगा, निश्चय ही विवाह कर लूँगा सनाम यद्यम कन्या उपलप्ये कदाचन भविष्य भैक्ष स्वयं बुध्यता प्रतिगृहता नम भरेयम चयाम यम एवं विधमहम कुमेसम प्राप्याम यदि अन्नथा न कर सेंहम सत्य महा परंतु इसके लिए एक शर्त होगी यदि मैं कभी अपने ही जैसी नाम वाली कुमारी कन्या पाऊँगा उसमें भी जो भिक्षा की भांति बिना मांगे स्वयं ही विवाह के लिए प्रस्तुत हो जाएगी और जिसके पालन पोषण का भार मुझ पर न होगा उसी का मैं पाणी ग्रहण करूँगा यदि ऐसा विवाह मुझे सुलभ हो जाए तो कर लूंगा अन्यथा विवाह करूंगा ही नहीं पितामहो यह मेरा सत्य निश्चय है तत्तोत्प्य मम वैसे विवाह से जो पत्नी मिलेगी उसी के गर्भ से आप लोगों को तारने के लिए कोई प्राणी उत्पन्न होगा मैं चाहता हूँ मेरे पितर नित्य शाश्वत लोकों में बने रहें वहाँ वे अक्षय अच्छा सुख के भागी हो सो चचारृथि न चम लोम सौनक उग्र श्रवाजी कहते हैं सौनक जी इस प्रकार पितरों से कहकर जलत्कारु मुनि पूर्ववत पृथ्वी पर विचरने लगे परंतु यह बूढ़ा है ऐसा समझकर किसी ने कन्या नहीं दी अतः उन्हें पत्नी उपलब्ध न हो सकी यदा निर्वेदमापन्न पितृभि तथा तदा तदारण्यम सगर्चित दुखित जब वे विवाह की प्रतीक्षा में खिन्न हो गए तब पितरों से प्रेरित होने के कारण वन में जाकर अत्यंत दुखी हो जोर जोर से विवाह के लिए पुकारने लगे सत्वरण्य प्राग पितृणाम हित काम्य तिस्रो वाच तिस्वाचरि वन में जाने पर विद्वान जरत्कारु ने पितरों के हित के कामना से तीन बार धीरे धीरे यह बात कही मैं कन्या मांगता हूँ या भूता सन्ते हैं स्थावराणि चराणि च चर। अंतरहितानि जाड़ी ताने शुण्वंतु में वच फिर जोर से बोले जहाँ जो स्थावर जंगम दृश्य या अदृष्ट प्राणी है वे सब मेरी बात सुने उग्रे तपस वर्त पितरशोदय निविस्मेति दुखार्था संतान से चिकित्सया मेरे पितर भयंकर कष्ट में पड़े हैं और दुख से आतुर हो संतान प्राप्त की इच्छा रखकर मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि तुम विवाह कर लो निवेशाया अखिला भूमिम कन्या भैक्षम चरा विभो दरिद्रो दुखशील पितृ भी अतः विवाह के लिए मैं सारी पृथ्वी पर घूमकर कन्या की भिक्षा चाहता हूँ यद्यपि मैं दरिद्र हूँ और सुविधाओं के अभाव में दुखी हूँ तो भी पितरों की आज्ञा से विवाह के लिए उद्यत हूँ य कन्यास्तभूत ये ये प्रकृतिता ते मे कन्यां प्रयक्षन तु चरत सर्वतो दिशम् मैंने यहाँ जिसका जिनका नाम लेकर पुकारा है उनमें से जिस किसी भी प्राणी के पास विवाह के योग्य विख्यात गुणों वाली कन्या हो वह सब दिशाओं में विचरने वाले मुझ ब्राह्मण को अपनी कन्या दे मम कन्या भक्ष मेरे ही जैसे नाम वाली हो भिक्षा की भांति मुझे दी जा सकती हो और जिसके भरण पोषण का भार मुझ पर न हो ऐसी कन्या कोई मुझे दे ततस्ते पन्नगा वही जरत्कारो समाता तामादाय प्रवृत्ति वासुके प्रत्यवेदय तब उन नागों ने जो जरत्कारों मुनि की खोज में लगाए गए थे उनका यह समाचार पाकर उन्होंने नागराज वासुकी को सूचित किया तेजा सुनागेन्द्र तां कन्या समलता प्रगृहण्यम अगमत्समीपम तस् पन्नग उनकी बात सुनकर नागराज वासुकी अपने उस कुमारी बहन को वस्त्राभूषणों से विभूषित करके साथ ले वन में मुनि के समीप गए भैक्षवत कन्या तस्मये महात्म नागेंद्रो वासुके ब्रह्मण न सताम प्रत्यगृहता ब्रह्मण वहाँ नागेंद्र वासुके ने महात्मा जरत्कारु को भिक्षा की भाति व कन्या समर्पित की किंतु उन्होंने सहसा उसे स्वीकार नहीं किया असना वही मरणे चा विचारिते मोक्ष भाव मंदी ततो मंदीभूतपरिग्रह तथा नाम से कन्या पप्रक्ष भृगुनंदन वा सुंभरण चा सुआमच सोचा संभव है यह कन्या मेरे जैसे नाम वाली न हो इसके भरण पोषण का भार किस पर रहेगा इस बात का निर्णय भी अभी तक नहीं हो पाया है इसके सिवा मैं मोक्ष भाव में स्थित हूँ यही सोचकर उन्होंने पत्नी परिग्रह में से शिथिलता दिखाई ब्रिगुनंदन इसीलिए पहले उन्होंने वासुकी से उस कन्या का नाम पूछा और यह स्पष्ट कह दिया कि मैं इसका भरण पोषण नहीं करूँगा इति श्री महाभारते आदिपर्वणि आस्तिक पर्वणि वास्तुकीु समागत चुपोध्या ज